अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं चतुर्थ मंत्र का विचार आज करना है अज्ञान अनात्मा शरीरादि में आत्मा आत्माभिमान पूर्वक शोक का कारण है और उसका निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्तो बोध है इसे द्वितीय तृतीय मंत्र के द्वारा इस खंड में बताया गया और जब ब्रह्मात्मा एक बोध से शोक के कारणभूत अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति होती है तो शोक रहित तो स्वतः है ब्रह्म और वही प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप है अध्यास वशात अपने वास्तविक स्वरूप से अपने को भिन्न सा समझ रहा था वह अध्यास अत्यंत उच्छिन्न हुआ बोध से तो फिर परम साम्य शब्दी जो ब्रह्म रूप से अवस्थान है वह प्राप्त कर लेता है ब्रह्म जो स्वयं का वास्तविक स्वरूप है उसी रूप से अवस्थित होता है इसे निरंजन परमम साम्यम उपैति इस वाक्य से कहा गया इसकी व्याख्या करते हुए भस्कर भगवान ने परम साम्य बताया ब्रह्म से अभेद को द्वैत्रुप साम्य जो है वह अपर साम्य है परम साम्य है अद्वैत अब जो तृतीय मंत्र है इसका उत्तरण लिखते भस्कर भगवान की किंच ब्रह्म ज्ञान के फल को श्रुति और भी बता रही है ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा कर रही है ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा द्वारा यहाँ प्रतिपाद्यमान जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी प्रशंसा तृतीय मंत्र से की जा रही है और चतुर्थ मंत्र से तो चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लें प्राणो प्राणोम प्राणोहेश यह सर्वभूत विभाति विजानन विद्वान्वेना आत्मक्रीड आत्मर क्रियावान्न ब्रह्मविदा वरिष्ठः यह प्राण विभाति भस प्रथम पात कान्वय तो यो तो यह का अन्वय विद्वान के साथ कर सकते हैं तो ये प्राण के साथ अन्वित होगा तो यह विद्वान ऐसा तो ये प्राण सर्वभूत विभाती तो ये जो प्राण है और सर्वभूत में इतम भाव अर्थ में तृतीय होने से अर्थ निकलेगा सर्वभूत रूप से यानी समस्त संसार के रूप से जो प्राण विभाति विभाषित हो रहा है भास रहा है अविद्या अवस्था में जो प्राण अपने विवर्त रूप संपूर्ण संसार के रूप में सर्वात्मा के रूप में भास रहा है विभान है विविध रूप से भान अज्ञान अवस्था में रस्सी ही जैसे सर्पादि रूप से भास रही है ऐसे अज्ञान अवस्था में अविद्या अवस्था में जगत रूप से भासने वाला कोई दूसरा नहीं है ब्रह्म ही अज्ञान अवस्था में जगत रूप से भास रहा है और यहाँ प्राण शब्द से लेना है प्राण प्राण शब्द से के अनुपनिषद में जिसको कहा गया है यह प्राण है परमात्मा तो जो परमात्मा प्राण याने परमात्मा ये स्पंदन क्रिया करने वाला आध्यात्मिक वायु विशेष प्राण शब्द का अर्थ नहीं है अपितु ये प्राण को भी प्राणन सामर्थ्य प्रदान करने वाला प्राण बंधन भी सौम्य मन इस श्रुति में प्राण शब्द से कहा गया जो सत्पदार्थ है ब्रह्म है वो है प्राण आर्य क्या है तो स्वर्वभूत विभाती तो समस्त जगत के रूप में विवर्तित हो रहा है विवर्तित होकर के भास रहा है ये विविध रूप से जो भान हो रहा है यह भी ब्रह्म का ही भान है ब्रह्म ही दिख रहा है जैसे रस्सी ही सर्प रूप से दिख रही है ऐसे अविद्या अवस्था में जो हम मनुष्य देवता ब्रह्मा बृहस्पति आदि कार्यक्रम संघात देख रहे हैं तद अभिमानी आत्माओं को देख रहे हैं वह कोई ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म ही है जिस ब्रह्म को पूर्व मंत्र में रुक्म वर्णम करतारम ईशम पुरुषम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से कहा वह पुरुष ही सर्वभूत विभाति सर्वभूत रूप से स्थावर जंगमादि समस्त भूत रूप से भास रहा है प्रतीत हो रहा है यह उसका विवर्त रूप है तो जो ब्रह्म अवस्था में जगत रूप से भास रहा है तो तम विजानन तम शब्द का अध्याय करिए यह शब्द प्राण के साथ ही अन्वित करते हैं यदि तो फिर यत शब्द के अनुरोध से तम शब्द का अध्याय किया जाएगा और तम विजानन और यह शब्द का देहली दीप न्याय से अन्वय करना विद्वान के साथ भी तो जो ब्रह्म समस्त जगत रूप से विवर्तित होकर के भास रहा है अविद्यावस्था में उस विवर्त उपादान कारण रूप परमात्मा को विज्ञानन विद्वान तो जो जानता है और कैसा जानता है तो आत्म अविद्या अवस्था में जगत रूप से विवर्तित हुआ जो ब्रह्म है जगत का जो विवर्त उपादान कारण है प्राण वह प्राण मैं हूँ ऐसा जो विद्वान जानता है तो इस जानने का फल क्या है फिर तो इस जानने का फल है कि स यानी यह विद जो जानता है वह विद्वान है यह विद्वान बीजानन यानी जानता है अतिवादी न भवते भवते ये छांदस आत्मने पद है परस्मय पद धातु हैं तो भवती लोक में होगा तो स अतिवादी न भवती ये कहा जा रहा है जो विद्वान जानता है कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हू इसो ज्ञान का फल है अतिवादिता का अतिवादी न बनना है वो अतिवादी नहीं है अतिवादी बनने का अतिवादी का अर्थ होता है अतिक्रम्य वती तत्शील अतिक्रमण करके जो बोलता है किसी का अतिक्रमण करके आगे निकल जाता और फिर बोलता है और वो जिसका शील हो गया वो माना जाता है अतिवादी मुंडक उपनिषद बता रही है कि ब्रह्म ज्ञानी अतिवादी नहीं होता क्यों इसलिए कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान अजातवाद में प्रतिष्ठित करता है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में फिर यत्रत्वस्य अशम्भूत तत्के न कम पशेत के, के अनुसार जिस वस्तु का अतिक्रमण करना है वह अतिक्रमण का विषयभूत वस्तु ही ना होने से पहले जिस वस्तु का अतिक्रमण करना है वह वस्तु दिखे तो उसका अतिक्रमण करके बोला जाएगा जिस नाले को लाँघना है वह नाला पहले दिखे तो व्यक्ति वो जंप लगाने के लिए थोड़ा पीछे होकर के जोर अपना लगा लें सामान्य रूप से एक पैर को उठा करके दूसरा पैर रखने से अतिक्रमण नहीं होता है तो छलांग लगानी होती है तो छलांग लगाने के लिए थोड़ा विशेष शक्ति लगानी होती है तो विशेष शक्ति लगा करके ही हम इसको पार कर सकते हैं छलांग लगा करके ही इस रूप में पहले सामने नाला दिखे तो कितनी लंबी छलांग भरनी होगी इसका अंदाज लगा करके व्यक्ति छलांग लगाता है तो माना जाता है नाले का अतिक्रमण कर दिया वो नाला दिखा ऐसे ब्रह्म को यदि अतिक्रमण जिस वस्तु का करना है वह वस्तु दिखे तो उसका अतिक्रमण करके वह बता सकता है बोल सकता है कि अब इसको मैंने लांग लिया है और इसको लांग करके मैं यहां आया हूँ जैसे नाला पार होने वाला पहला व्यक्ति फिर पीछे वाले व्यक्तियों को कह सकता है कि ये तो लांग सकते थोड़ा इतनी छलांग लगा लो तो लांग सकता है लेकिन ब्रह्मज्ञानी को तो अतिक्रमण का विषय विषयभूत तो दूसरी वस्तु अनात्म वस्तु का ग्रहण ही नहीं होता वह आत्मनिष्ठ हो जाता है सर्वत्र आत्मदर्शन करता है और वह आत्मा अतिक्रमणीय है अतिक्रमणीय तो है अनात्मा और वह अनात्मा तो रहा ही नहीं द्वैत तो रहा ही नहीं यत्र यहाँ आत्मवाभूत पश्यत ये श्रुति विद्या अवस्था में द्वैताभाव बता रही है द्वैत का आक्षेप करके इसलिए मुंडक श्रुति बताती है कि जो अविद्या अवस्था में जगत के रूप में भास रहा है ब्रह्म उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है ज्ञे स्वरूप है उस ज्ञेय स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव जो विद्वान कर लेता है वह विद्वान अतिक्रमणीय वस्तु को न देखने के कारण अतिवादी नहीं होता का मतलब वह व्यवहारातीत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी की दृष्टि में शास्त्र की दृष्टि में और जो अज्ञानी के दृष्टि में जगत दिख रहा है ज्ञानी का भी बाधित कार्यक्रम संघात दिख रहा है अज्ञानी को दिख रहा है ज्ञानी को तो दिखता ही नहीं है परमार्थ दृष्टिया ज्ञानी की परमार्थ दृष्टि है तो अज्ञानी को दिखता है तो अज्ञानी जन बोधार्थम फिर श्रुति कहती है कि बाधित अनुवृत्ति से यह सब दिख रहा है और व्यवहार हो रहा लेकिन तत्व दृष्टि से श्रुति कहती है कि नातिवादी वो अतिवादी नहीं होता है अतिवादी तो होगा जो सोपाधिक ब्रह्म को देखता है जैसे नारद जी ने प्राण को देखा और उनकी आत्मजिज्ञासा शांत तो हुई आत्मरूप से प्राण को देख करके और सनत कुमार जी ने कहा यदि कोई कहे प्राण उपासकों की तुम अतिवादी हो तो प्राण उपासक उसका खंडन न करें स्वीकार कर लें हाँ मैं अतिवादी हूं क्योंकि अन्नमय कोश का यानी स्थूल समष्टि, वेष्टि उपाधि का अतिक्रमण करके उससे अभ्यंतर जो प्राण है सर्व जगत को धारण करने वाला उसे मैं के रूप में वो जान रहा अतिक्रमण का विषय स्थूल जगत जो प्राण का धार्य है वो दिख रहा है उसे और उसका अतिक्रमण करके धारयिता बन गया तो यदि ऐसा कहता है तो ठीक है यद्यपि सनत कुमार जी ने कहा कि वो भी परमार्थ अतिवादी नहीं है सतु तु अति वी यह सत्य न अतिवदती और सत्य है वहां पर भूमा तो भूमा का आत्म रूप से अनुभव करके यदि कोई अतिवादी हैं तो वो वास्तविक अतिवादी है वहाँ अतिवादी बताया जा रहा है और यहाँ ब्रह्मज्ञान का फल बताया जा रहा है वास्तविक अतिवादी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है और यहाँ श्रुति बता रही है कि विद्वान अतिवादी न भवती तो ब्रह्मज्ञान का फल अतिवादिता है कि अतिवादिता का अभाव है क्या बताया जाएगा तो मुंडक पढ़ेंगे तो अतिवादिता का अभाव छांदों के पढ़ेंगे तो ब्रह्मज्ञान का फल अतिवादिता तो, तो, तो, तो, तो, तो दो दृष्टियाँ हैं तो, तो ज्ञान दृष्टि से तत्व दृष्टि से अतिवादिता का अभाव ब्रह्म ज्ञान का फल है और अज्ञानी के दृष्टि से अब प्राण को मय के रूप से जानने वाले का भी समस्त अतिक्रमण के विषय का अतिक्रमण नहीं हुआ उसने छलांग लगाई है अतिक्रमण किया है एक बुहा का मात्र अतिक्रमण हुआ है पंचकोशों में से अनय कोश का अतिक्रमण हुआ है लेकिन जिसे मैं समझ रहा है वह वह भी तो अनतिक्रम्य नहीं है अतिक्रम्य ही है और उससे अभ्यंतर और तीन अतिक्रम्य बैठे हुए हैं और उन तीनों का भी इसके सहित तो चारों का अतिक्रमण करेगा और जा कर के बैठेगा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा में तो कहा जा सकता है कि वह अब उसका कोई अतिक्रमणीय नहीं रहा नहीं तो शास्त्र को अतिक्रमणी अतिक्रमण का विषय उसका दिख ही रहा है इसलिए साथ ही सहय अतिवादिता ही है उसमें उस प्राण का भी अतिक्रमण करके जो मनोमय कोष को मैं, मैं समझेगा तो उसके दृष्टि में यह अतिवादी नहीं है प्राण को आत्मा समझ करके अति करने वाला उसके दृष्टि में फिर यह अतिवादी होगा और उसके भी दृष्टि में फिर मनोमय का भी अतिक्रमण करके विज्ञानमय कोष को आत्मा समझने वाला वह अतिवादी विशिष्ट अतिवादी होगा ये उसके अपेक्षा निकृष्ट अतिवादी होगा साथ ही से अतिवादी होगा और विज्ञानमय का भी अतिक्रमण करके आनंदमय में, में जाने वाला तो विज्ञानमय को आत्मा समझने वाला उसके दृष्टि में निकृष्ट हो जाएगा अपर अतिवादी होगा पर अतिवादी होगा आनंदमय को स्वाभिमानी और वो भी अतिक्रमणीय बताती है तैतृय श्रुति आनंदमय कोष भी अतिक्रमण का विषय है और उसका भी अतिक्रमण कर लिया है जिसने और सर्वाभ्यंतर ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करके उसी में अहंता को स्थापित कर लिया है तो वह अब उसको कोई भी अतिक्रमणीय वस्तु अपने से अलग दिखेगी नहीं लेकिन अज्ञानी के दृष्टि में उसका कार्यक्रम संघात पांचों पाँचों कोष बाधित हो करके उसके दृष्टि में है यदि असंशक्ति भूमिका में है ये समझना कि असंशक्ति भूमिका का वर्णन सनत कुमार जी कर रहे हैं वहाँ पर कि सतु अतिवदति अति वदती यह सत्य न अति वदतीमारूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिसको हुआ सत्वापत्ति भूमिका में आया और फिर उस सत्वापत्ति ने अज्ञान तथा अज्ञान जगत को बाधित कर दिया और ज्ञानी को असंशक्ति भूमिका में पहुंचा दिया तो ज्ञानी को जगत दिखेगा बाधित रूप से अज्ञानी को दिखेगा ओ सत्य तो अज्ञानी को समझाने के लिए सनत कुमार जी कह रहे हैं कि देखो जिसको यह जगत बाधित हो गया है वह वास्तविक अतिवादी है अब उसके अतिक्रमण का कोई भी विषय शेष नहीं रहा जितने भी अतिक्रमण योग्य थे उन सब का अतिक्रमण करके सब को पार करके बाधित करके उस स्थान पर अपनी अहंता को पहुंचाया है उस स्थान पर वह स्वयं भी पहुंचा है जहां से आगे कुछ भी नहीं है पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति उससे भी परे कुछ होता तो इसका अतिक्रमण करके वहाँ जाया जाता जैसे अव्यक्त पर्यंत का तो अतिक्रमण किया जा सकता है क्योंकि अव्यक्त से भी पर पुरुष को बताया है अव्यक्तात् पुरुष पर ऐसा कुछ इस पुरुष से पर होता तो पुरुष भी ज्ञानी जहाँ अवस्थित है आत्मरूप से अतिक्रमणीय हो जाता और प्राणादि को आत्मरूप से जानने वाला जैसा सापेक्ष आतिवादी है ऐसा सापेक्ष अतिवादी माना जाता ज्ञानी भी यदि पुरुष से पर कोई होता लेकिन ऐसा है नहीं तो जो असंशक्ति भूमिका में ज्ञानी है उसका वर्णन छांदोग्य में है उसकी अवस्था का और पदार्था भावनी ये तू आत्मा अभूत भावनी स्थिति है और पदार्था भावनी में अतिक्रमणीय वस्तु नहीं रहती और ये दोनों भी हमारे जीवन में अवस्थाएं हैं जैसे स्वप्न से जगता है तो स्वप्न जगत को समझ लेता है बाधित उसका अतिक्रम तो स्वप्न में भले ही कुछ भी एक रंग जो है राजा बना लेकिन उस राजा पना का अतिक्रमण करके अपने आप को जागृत में जो है वैसा ही व्यवहार करता है और एक राजा स्वप्न में रंग बना था तो फिर कटोरा लेकर के जैसे स्वप्न में भीख मांग रहा था ऐसे जागृत में नहीं मांगता अपने उस स्वप्नस्थ पने का अतिक्रमण करके जागृत अवस्था में वह देने वाला बन जाता है दाता बन जाता है लेने वाला नहीं बनता ये व्यवहार करता है ये स्वप्न का अतिक्रमण करके अतिक्रमणीय जो स्वप्न का व्यवहार था उसका अतिक्रमण करके बोल रहा है मैं दाता हूँ और स्वप्न में देखने वाला राजा को भीख मांगते हुए कोई जागृत में आकर के कहे तू तो भिकारी था अब दाता कैसे बन गया राजा कैसे बन गया तो ये नहीं होता क्योंकि ये अलग अलग दो सत्ताएं हैं स्वप्न का कोई आकर के जागृत में नहीं कह सकता अरे ये भिकारी था अरे अब राजा बन कर के दान दे रहा है ऐसा नहीं होता क्योंकि विषम सत्ता पदार्थ एक दूसरे की सत्ता का अतिक्रमण करके पहुंचते नहीं हैं अलग अलग सत्ता में और सुसुप्ति में कोई अतिक्रमणीय वस्तु न होने से वहाँ कोई अतिवादी नहीं है वहाँ सब एक है अद्वैत है तो वहाँ अतिवादिता का कोई व्यवहार नहीं है अतिक्रमण का विषय भी न होने से अव्यवहार्य अवस्था ऐसे यहाँ पर प्राण के प्राण जिसका यह सारा जगत विवर्त है उसे आत्मरूप से जो जानता है वह आतिवादी नहीं होता ये जो इस चतुर्थ मंत्र का पूर्वाध बता रहा है वह पदार्था भावनी जो ज्ञान की ही भूमिका है, फल फलभूता भूमिका है ना? तीन असंशक्ति पदार्था भावनी तूर्य का ये तीन भूमिकाएं मानी जाती है ज्ञान की फलभूता और ज्ञान की भूमिका मानी जाती है सत्वापत्ति और साधन भूमिकाएँ मानी जाती हैं शुभेच्छा शुभ विचारणा तनुमानसा ऐसे ज्ञान की सात भूमिकाएँ हैं शुभेच्छा ने मुमुक्षा वास्तविक मुमुक्षु बन जा तो माना जाता है वो ज्ञानी है ज्ञान की प्रथम भूमिका उसके जीवन में आ गई ज्ञान हाँ ज्ञान का फल जो मोक्ष मोक्ष हैं वो चाहने वाला मोक्ष चाहें हाँ तो वो ज्ञान का फल है जिज्ञासु को भी ज्ञानी कहते हैं मोक्ष को भी ज्ञानी कहते हैं ज्ञान का जो साधन है उन सब को कहा जाता है ज्ञान जैसे गीता में अमानित्वम अदम्बित्व इनको भी ज्ञान कहा है तो वास्तविक मुमुक्षा आएगी तभी वास्तविक जिज्ञासा होती है नहीं तो नहीं होती तो मैत्रेयी ज्ञानी हैं इसलिए कि वह अमृत तत्व तो चाहती है और जो देना चाहते हैं याज्ञवल के जी अपनी संपत्ति दो पत्नियों में बांट करके उसे उन्हें नहीं लेती है कहते त्य निको ही दे दो कहते हैं सब संपत्ति और मुझे तो अमृतत्व चाहिए उसका साधन आप जानते हैं वो बताइए तो वो भी ज्ञानी है ज्ञान के साधनों से संपन्न उसको भी ज्ञानी कहा जाता है तो शुभ सुब, शुभेच्छा मुमुक्षा जिज्ञासा दोनों हैं और शुभ विचारणा श्रवण मनन और तनुमानसा निधिध्यासन सत्वापत्ति साक्षात्कार की अवस्था अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो चुका तो सत्वापत्ति और इस साक्षात्कार का फल समस्त जगत का बाध द्वैत मात्र का बाध ये असंशक्ति भूमिका है और पदार्थ भावनी में होता है कि द्वैत बाधित रूप से भी दिखता ही नहीं है जैसे सुसुप्ति में न तो बाधित जो द्वैत है स्वप्न वो होता है न तो जाग्रत द्वैत होता है जाग्रत सत्य द्वैत है व्यवहार अवस्था में और बाधित है स्वप्न जगत और ये दोनों द्वैत का अभाव रहता है द्वैत मात्र नहीं रहता सुसुप्ति में ऐसे पदार्था भावनी स्थिति हैं तत्व ज्ञानी की नींद जागृत निद्रा कहता कहा जाता है उसे जगरा है लेकिन नींद है नींद है का मतलब द्वैत को नहीं देख रहा जैसे नींद में द्वैत को नहीं देखता ये देखने वाला ये दिखने वाला और ये देख, देखना ऐसी जो त्रिपुटी होती है ना ये त्रिपुटी जगते हुए भी जिसे न दिखे तो माना जाता है वो जागृत निद्रा अवस्था है वो पदार्था भावनीय है और फिर उससे आगे और एक भूमिका होती है तूरिया का वो तो आने से किसी किसी को आती है नहीं तो पहले ही शरीर छुड़ जाता है लेकिन जिसको आएगी तो वो गाढ़ निद्रा मानी जाती है गहरी निद्रा कुंभकर्ण की नींद के तरह तो कुंभकर्णों को जैसे छः महीने की नींद लगती थी बीच में जगाने के लिए ये कितना भी प्रयास करो सहसा नहीं जगता था बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता था और रामायण सीरियल में दिखा था रामानंद जी ने रामानंद सागर जी ने बड़े बड़े लकड़ी से ऐसे सामान्य डंडे से भी हिला सुला हाथ से नहीं जगता था बैंड बजा रहे थे कानों में बहुत बड़े बड़े खूब आवाज़ करनी पड़ी महान प्रयास करना पड़ता था बीच में जगाना हो तो कुंभकर्णों को नहीं तो सहसा नींद नहीं खुलती छः महीने का नींद का वर्दन था ना उनको गहरी नींद में रहता था ऐसी गहरी नींद तूर्यगा होती है उसको अपने आप द्वैत का स्पुरन होता ही नहीं है ब्रह्म ज्ञानी को जो तूर्य गांव में पहुंचता है वो हमेशा ब्रह्मनिष्ठा में रहता है वो सारा व्यवहार उनका एक प्रकार से बंद हो जाता है तो मुंडक श्रुति ज्ञान का फल बता रही है अतिवादीता का अभाव छांदोग्य श्रुति बता रही है ज्ञान का फल निरति निरतिशय अतिवादिता तो ये दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होगा ना और दोनों वेदांत हैं उप, उपनिषद हैं तो श्रुतियों का आपस में विरोध तो ठीक नहीं है ना। एक कहे कि ज्ञानी अतिवादी होता है एक कहे ज्ञानी अतिवादी नहीं होता है तो सांख्यादि जो पूर्व पक्षी हैं उनको तो अवसर मिलेगा देखो आपका वेदांत वाक्य ही ज्ञान का फल परस्पर विरोधी बता रहा है इसलिए उसका समन्वय इस प्रकार का कि छांदोग्य श्रुति ज्ञान के फलभूता असंशक्ति भूमिका का वर्णन करती है जहाँ द्वैत ज्ञानी को बाधित रूप से प्रतीत होता है और उन बाधित द्वैत का भी अतिक्रमण करके अद्वैत को वो बताता है और असंशक्ति भूमिका वाले ही ब्रह्म विद्या संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य हो सकते हैं क्योंकि उनको द्वैत बाधित रूप से दिख रहा है और जिसको द्वैत दिख ही नहीं रहा है कि सामने कोई बैठा है जिज्ञासु और पूछ रहा है ऐसा प्रतीत हो तब उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुनकर के दे सकता है ना और जिसको ये प्रती ना हो कि सामने भी कोई बैठा है और वो कुछ पूछ रहा है द्वैत की प्रती ना हो तो ना तो आपका प्रश्न सुनेगा ना तो प्रश्न का उत्तर देगा अव्यवहार्य अवस्था में जैसे नींद में आप गहरी नींद में और आपको कोई पूछे मंदिर कितने बजे खुलता है तो सुनोगे ही नहीं तो क्या उत्तर दोगे कि इतने बजे खुलता है नहीं खुल बता सकता ऐसे वो ज्ञानी असंशक्ति भूमिका वाले जो होते हैं उनको निरपेक्ष अतिवादी बताया छांदोग्य श्रुति ने और पदार्था भावनी स्थिति तुरगा स्थिति वाले ज्ञानी को जिसको द्वैत ही प्रतीत नहीं होता उसे बताया कि वो अतिवादी भी नहीं होता ज्ञान का फल है अतिवादिता का भी अतिक्रमण अव्यवहार्य स्थिति में ज्ञान पहुंचाता है यह अर्थ निकलेगा अब यानी प्राणो हेषय सर्वभूत विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई उत्तरार्ध में भी ज्ञान का फल ही बताया जा रहा है ज्ञान हुआ जिसको ऐसा जो ज्ञानी है जिसको सर्वत्र आत्मदर्शन ही आत्मदर्शन हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा तो वो भी क्रीड़ा करता है खेलता है आत्मज्ञानी भी लेकिन उसकी क्रीड़ा किसके साथ होती है तो उसका उसकी क्रीड़ा अपने साथ ही होती है अपने से ही खेलता है जो अज्ञानी होते हैं उनकी क्रीड़ा का तो होता है क्रीड़ा है एक प्रकार से क्रीड़ा यानी खेल और खेल कौन खेलता है जो अति दुखी हो नहीं खेल सकता न अब सारे उस दिन के कार्य समाप्त तो हुए हैं आवश्यक कार्य निपटा लिए हैं और समय बचा है कुछ आनंद लेना है तो जिसको जिस खेल में रुचि है उस खेल के जानकर अन्य खिलाड़ियों के पास जाएगा या सब मिलकर के एक मैदान पे आएंगे और उस खेल के जो साधन हैं उन साधनों के माध्यम से क्रीड़ा करेंगे उससे आनंद लेते हैं आनंद लेने के लिए समय खाली है और सुख लेना है तो जिसको जिस खेल में रुचि है उस खेल में उन खेलों के साधनों को जुटा करके फिर खेलते हुए आनंद लेते हैं उस समय में अपने आप को आनंदित करता है, यही क्रीड़ा है ना, तो ये भी क्रीड़ा करता है लेकिन आत्मज्ञाने की क्रीड़ा होती है स्वयं के साथ ही आत्मनी क्रीड़ा यश असो आत्मक्रीड़ा वह खेल मैदान में नहीं जाता उसका खेल का मैदान कोई स्वयं को छोड़ करके दूसरा ही नहीं तो स्वयं के साथ ही खेलने का अर्थ है स्वयं से ही आनंद लेना क्रिकेटर को बिना बैट बॉल और दूसरे खिलाड़ी और क्रिकेट के मैदान के आनंद नहीं आएगा उसके आनंद के लिए तो जरूरी है साथ में दो टीम हो उसमें ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी हो निश्चित मैदान हो और स्टंप हो तो गेंद हो तो बैट हो और फिर वो ये कर लें खेलें तो आनंद ले सकता इतनी सामग्री चाहिए जो अनात्म वस्तु इतनी चाहिए लेकिन आत्मज्ञानी को आनंद लेने के लिए अपने स्वरूप को छोड़ करके अपने बुद्धि की भी जरूरत नहीं अपने शरीर की भी जरूरत नहीं अपने मन की भी जरूरत नहीं वो तो आनंद स्वरूप है ना उसका आनंद स्वयं ही स्पूरित होता रहता है क्रीड़ा का मतलब है आनंद का अभिव्यंजक और उसका आनंद स्वयं प्रकाश है आत्मा ही है आनंद वो भास रहा है अज्ञानी का आनंद क्रीड़ा से अभिव्यक्त होता है और क्रीडा के लिए बाह्य जिस साधनों की जरूरत होती उतने साधन जुड़े तब वो आनंद प्रकट होता है क्रिकेटर जितने चौके छक्के लगा ले, बैट्समैन बड़ा आनंद आता है खुशी मनाता है और गेंदबाज जितने भी जल्दी जल्दी विकेट गिरा दे, बड़ा खुशी मनाता है वो आनंद उनको अलौकिक आनंद जैसा लगता है खेल से और ऐसा आनंद ब्रह्मज्ञानी को किसी भी बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना मिलता है आत्मक्रीड है का मतलब वह बाह्य साधन निरपेक्ष आनंद से संपन्न है आत्मक्रीड है और आत्मरति ही तो आत्मरति का अर्थ है आत्मनि रति यश सात्मरति आत्मनि क्रीड़ा यशो आत्मक्रीड़ा आत्मनि रति यशो आत्मरति तो जो लौकिक खिलाड़ी होते हैं उनका प्रेम रति यानी प्रेम होता है खेल के साधनों के साथ जिसका जो खेल प्रिय है उन सा, उन साधनों के प्रति उसकी प्रीति होती है उन साधनों में रति होती है राग होता है आसक्ति होती है प्रेम होता है तो माना जाएगा उसे एक क्रिकेटर को वो क्रिकेट के सामान में रति वाला यानी प्रेम वाला वो अपनी बाकी आवश्यकताओं में कटौती करके क्रिकेट का सामान खरीदेगा क्योंकि उसी में उसको प्यार है उनकी सुरक्षा करेगा ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की रति किसमें है कहते है वो आत्मरति है यानी वो आत्मप्रिय है, उसको आत्मा ही प्रिय है आत्मा को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु उसे सुख पहुँचाने वाली प्रतीत ही नहीं होती तो फिर आनंद के साधनों के प्रति प्रेम होता है आनंद के साधन होने से इष्ट साधन होने से तो आत्मा को छोड़कर के दूसरी कोई अनात्म वस्तु सुख साधनत्म न रूपे न प्रतीत हो तब तो वो प्रिय लगे क्योंकि बृहदारण्य श्रुति ने कहा न कि आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति अपने सुख के लिए बाकी प्रिय है और स्वयं और वो जो स्वयं हैं वास्तविक स्वयं वही मय के रूप में जिसको स्फूरित हो रहा है उसको हो अन्य कौन सी वस्तु प्रिय होगी अज्ञानी को भी वही वस्तु प्रिय होती हैं जो उसके अनुकूल है सभी वस्तुएं सबको प्रिय नहीं होती जो जो प्रतिकूल है उससे तो नफरत है उसे अज्ञानी को और ज्ञानी के लिए तो अनात्मा मात्र जो है आत्मानंद का आवरक है जितनी अनात्म वस्तुएं मन का आलम्बन बनेगी तो आत्मा को अवरुत्त ही करेगी इसलिए वो क्या करता है कि जिन वस्तुओं को आलम्बन बनाने से स्वरूप अवरुत होता है उन वस्तुओं को मन आलम्बन न करे। यही ध्यान रखेगा मन स्वभावत ही आलम्बन नहीं करता जिसमें उसको रस नहीं आता और रस आता है वास्तविक रस स्वरूप तो रसोवय सह के अनुसार ब्रह्म है रस यानी आनंद और वह ब्रह्म सुरित हो रहा है जिसको तो मन उसको छोड़ करके और कहा जाएगा बाकी वस्तुओं से तो आनंद यही ब्रह्मज्ञानी को जो आनंद स्फुरित हो रहा है बिना साधनों के उन साधनों को माध्यम बना करके इसी आनंद का लेस बाकी अज्ञानी लोगों के जीवन में अभिव्यक्त होता है वो साधन जो प्रियास्पद हैं प्रेमास्पद हैं प्रिय साधन हैं वे करते क्या हैं आत्मानंद की अभिव्यक्ति में सहयोगी बनते हैं और उनके सहयोग के बिना ही पूर्ण आनंद अभिव्यक्त हैं जिनके मन में वह और किससे रति करेंगे वो फिर आत्मरति होंगे इसलिए कहते आत्मनिरति यशो आत्मरति अज्ञानी का आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप जो आत्मा है वह आवृत्त रहता है इसलिए उसे अनावृत करने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है और उन साधनों के प्रति उसका राग होता है रति होती है प्रेम होता है लेकिन ज्ञानी का तो आत्मा अनावृत होने से आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं ही बिना साधनों के अभिव्यक्त हो रहा है इसलिए उसी में वह रत रहता है उसी में रस अपने आप में ही रस लेता रहता है अपने आप में मस्त रहता है तो आत्मरति ही और क्रियावान क्रियावान में क्रिया शब्द से लेना है भाषा में भाषाकार भगवान बताएंगे ज्ञान ध्यान वैराग्यादि रूप क्रियाएँ यही वो क्रिया है, है। यहाँ क्रिया शब्द से अग्निहोत्रादि कर्म यज्ञ आदि या अन्य क्रिया नहीं लेना ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रियाएं, जिससे मन पहले कर चुका है अंतरंग साधनों को जो अग्नि अग्निहोत्रादि क्रियाएं हैं वो तो बहुत पहले जन्मों में कर चुका है शुद्ध चित्त हुआ उसके बाद फिर उपासनाएं, उपासना के बाद फिर ब्रह्म आ, ये जो है वाक्यार्थ मनन निध्यासन ये सब कर चुका है ना तो इनका संस्कार बुद्धि में प्रबल रहेगा ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की जो प्रवृत्ति होती है वह बाधित जो संस्कार है उस संस्कार से प्रेरित होकर के होती है ना अभ्यास वशात होती हैं वो जैसे अभिमान पूर्वक कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति अज्ञानी के होती हैं ऐसी फलाबी संधि तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ब्रह्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात की कोई प्रवृत्ति नहीं होती तो वो होगी संस्कार के अनुसार और कौन से संस्कार के अनुसार होगी जो संस्कार बलवान होगा प्रबल होगा तो जो प्रबल संस्कार हैं वह ज्ञान के निकटवर्ती जो साधन हैं उनका रहेगा इसलिए उन्हीं संस्कारों के अनुसार वही क्रियाएं ब्रह्म ज्ञानी से होगी उस दृष्टि से भष्कर भगवान ने कहा क्रियावान का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया वाला यह क्रियावान का अर्थ आत्मरतिक क्रियावान ये दोनों अलग अलग पद हैं असमास है इसमें दोनों पदों में समास नहीं है ऐसा मान करके, जब व्याख्यान होगा तो आत्मरति अलग पद है और क्रियावान अलग पद है। ये व्याख्यान होगा और जब समस्त पाठ माना जाएगा तो विसर्ग नहीं रहेगा आत्मरति क्रियावान ऐसा एक पद हो जाएगा तो उस समय आत्मरति में करना तत्पुरुष समास बौरी समास ने अभी तो आत्मनी रति यश असो आत्मरति ये वेदीकरण बौरी समास किया ना अब सप्तमी तत्पुरुष समास आत्मनी रति आत्मरति और आत्मरति रेव क्रिया इति आत्मरति क्रिया ये कर्मधारय है समास जैसे नीलनच तत् नीलोत्पलम यानी नीला कमल ये अर्थ निकलता है ऐसे आत्मरती रूप क्रिया और वो आत्मरति क्रिया है जिसकी ऐसे मतवर मतवर मतुप प्रत्यय होकर के फिर मतुप के मकार को वकार हो करके आत्मरति क्रियावान ये एक पद बनेगा उसका अर्थ निकलेगा रूप क्रिया वाला और क्रियाएं नहीं आत्मरति यानी स्वयं में ही रममान रहना ब्रह्मनिष्ठ रहना यही एक क्रिया है जिसकी वो है आत्मरति क्रियावान हाँ अपने आप में मग्न रहने वाला आत्मरति रूप क्रिया वाला ये आत्मरति क्रियावान का अर्थ निकलेगा और ऐसा जो है जो अतिवादी नहीं है आत्मक्रीड़ है आत्मरति हैं क्रीड़ावान है क्रियावान है अथवा आत्मरति क्रियावान है उसे श्रुति करती हैं ब्रह्मविदाम वरिष्ठ एष एस यानी इन विशेषताओं वाला ये विशेषताएं जिस ज्ञानी में है ज्ञानी तो अनेक हैं अनेकों ज्ञानियों में से जो ज्ञानी अतिवादी नहीं हैं और आत्मक्रीड़ हैं आत्मरति हैं क्रियावान हैं वह ब्रह्मविदाम वरिष्ठ ब्रह्म विद्या ष्ठी हैं निर्धारण में जैसे स्थावराणाम हिमालय उसमें स्थावरों में यानी पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ तो निर्धारण में षष्ठी का अर्थ में निकलता पर्वतों में मैं हिमालय हूँ नदियों में मैं गंगा हूँ ऐसे यहाँ पर ब्रह्मविदाम यानी ब्रह्मविद हैं ब्रह्म को जानने वाले और ब्रह्म को जानने वाले जो अनेकों हैं उन अनेकों में से यदि वरिष्ठ कोई है ब्रह्मविद वरिष्ठ तो वो हो येष ये, ये ब्रह्मविद वरिष्ठ है जिसको अनात्म वस्तु का दर्शन ही नहीं हो रहा है इसलिए अतिवादी नहीं है पदार्था भावनी स्थिति वाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ है तूर्य अवस्था वाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ है ये ये श्रुति बताती हैं। तो ये ब्रह्म विदाम वरिष्ठ इस प्रकार चतुर्थ मंत्र की मूल मूल की चर्चा संपन्न होती है भाष्य का विचार हम लोग कल करता है